ये। ये है, है। पार्था को तो पार्था को अपना में विश्व रूप का दर्शन कराया ठीक है है क्या ना ईश्वरीय विराट रूप का दर्शन कराया तो उसी से संबंधित है कि वो ईश्वर रूप कैसा है विश्व रूप कैसा है कि देखो अनेक वक्त में हम अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्या वर्णनम दिव्याने वाला अनेक अनेक मुख और अनेक नेत्रों वाला अनेक अनेक अद्भुत अनेक्भुत दर्शनम अनेक अद्भुत दृश्यों वाला अनेक अद्भुत अनेक आश्चर्य दृश्य थे अनेकुत दृश्यों वाला अनेक दिव्याभम अनेक दिव्य आभूषणों वाला अनेक दिव्य आभूषणों वाला और अनेक तो अनेक को उठाने वाला या उठाए हुए अनेकों दिव्य आयुध वाला अनेकों दिव्याुओं को उठाए उठाएंगे भगवान क्या कहेंगे उठाए हुए अनेक दिव्य आयुषण वाला या धारण करने वाला अनेक दिव्यायों को अब देखेंगे तो यहाँ पर जो पहले था ना रूपम तो वही ऐसा ही है की दिव्य ऐश्वरम परम रूपम दस्य ऐसे ही तो विश्व रूप का दर्शन करेगा अनेक मुख और नियमों वाला अनेक आठभूतों वाला अनेक दिव्य आभूषणों वाला से युक्त और अनेक दिधों को धारण करने वाले अपने परम ईश्वरीय रूप का दर्शन कराएगा समझा परम ईश्वर रूपम दर्शाम स्कूल के साथ संबंध इसका लगाएंगे अनेक वक्र नयनम यहाँ देखिए अनेकानी वक्तानी नयन चार जस्विन रूपे अनेक वक्तानाणी का सम्मानी अने अनेकानी वक्तानी जा नयनानी अनेक मुख और अनेक मुख है जिस रूप में अनेकानी दोनों का वक्त और नयन दोनों का विशेषण है अनेक मुख और अनेक नेत्र है जिस रूप में उस तो रूप को क्या देंगे अनेक वक्तम तो अनेक मुख और अनेक नेत्रों का अनेकुत दर्शनम याद दर्शनानी यूपे तर अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक अद्भुत दृश्य है जिस रूप में उस रूप तो से रहेंगे अनेक अद्भुत दर्शनम वाला और यहाँ पर अद्भुत का मतलब है आश्चर्य आश्चर्य जन के आश्चर्य अद्भुतपति अनेक आश्चर्यजनक दृश्यों वाला तथा अनेक दिव्याभरणम या अनेकानी दिव्या अनेक दिव्य आभरण है जिस रूप में उस रूप अनेक दिव्य अनेक दिव्याभरण आभरानी कर आभूषण दिव्य आभूषणों वाला या अनेक दिव्य आभूषणों के दिव्यानेकोधम अनेक दिव्य उठाए हुए आयुध है जिस रूप में अनेक रहने उसे को अनेक भी जिसे को उठाने वाला या दिव्य लोक में होने वाला स्वर्गलोक में होने वाला साथ इसलोक में नहीं था आलोक तो दर्शया मा इसी पूर्व संबंधा के ऐसे रूप का दर्शन कराया इसे पूर्व श्लोक में आए व्य शब्द के साथ संबंध लड़के माफी से पूर्व श्लोक में आए शब्द के साथ संबंध है चलो किमचा और क्या तो और भी बताते हैं देखो मालाम्बर धर्म माल्य माल्यकार होता है उसमें है है माल तो और पुष्प दिव्य गंधो का लेप लगाई हुई या दिव्य गंधो के लेप से युक्त दिव्य गंधो के लेप से युक्त सर्व आश्चर्य की संपूर्ण आश्चर्य वालों संपूर्ण आश्चर्य का जनक भी सकते हैं संपूर्ण आश्चर्य से युक्त संपूर्ण आश्चर्य से युक्त अनंत विश्वमुख देवता अनंत विश्व देव रूप का दर्शन कराया अनंत विश्वमुख देव रूप का दर्शन कराया अनंत का अंत नहीं हुआ अविनाशी और विश्वमुख हम कहते हैं सबोर मुखबाला है सब अनंत सबोर मुखबाले अपने देव रूप का दर्शन कराया दिव्य माला दिव्याणी माल्याणी अमराणी दिव्याल चमराणीते ईश्वरे माल्याणी का पुष्पाणी अम्बराणी का सर्वस्त्राणी दिव्य पुष्ट दिव्य पुष्ट और जीव वस्त्र धारण किए जाते हैं जिस पीसर के द्वारा जी पीसर के ईश्वर के द्वारा या द्वारा अच्छा अब ध्यान देना जिस ईश्वर के द्वारा या जिस ईश्वर स्वरूप के द्वारा दिव्य माला दिव्य पुष्ट और दिव्य वस्त्र धारण किए जाते हैं तम मतलब उसको दस मास्क दिखाया है ना उस रूप को इसलिए कर्म तम दिव्य माला अंदर धन दुख दिया भजन में देखेंगे दिव्यम गुलेखनम ये दिव्य गंध का लेख लगा है जिसकी, उसे क्या कहेंगे? जिसके नाम गंधानुलेखनम सर्व आश्चर्य सर्व न आश्चर्य सभी आश्चर्यों की प्रचुरता वाले सभी आश्चर्यों की प्रचुरता वाले सभी आश्चर्यों की बोलता वाली बोलता से सभी आश्चर्य उसमें उपलब्ध तो है भगवान के रूप में आश्चर्य देवम अंत नहीं होता है अनंतमिशो मुखम अलग है मुखं तो अनंतम चिल्लाए ना अनंत द्वितीय विषय क्या बोलेगा अनंतम अर्धविमान तो करना चाहिए मुखम के साथ संबंध नहीं है उसका अच्छा ये श्लोक के शब्दों को पतले अक्षरों में लिखते हैं क्या तो श्लोक के शब्दों को भी पतले अक्षरों में लिखते हैं तो श्लोक में कम आया है क्या नहीं आया पतले तो क्षोरो करना भी नहीं चाहिए श्लोक के शब्दों की व्याख्या करने के लिए उदाहरण ये देखते हैं श्लोक का पतलेक् में वैसा करना भी नहीं चाहिए कम आया भी नहीं विषटो मुखम श्लोक का है विशो मुखम का सरोटो मुखम सबुमुख वाला कहते हैं सब तो सर्वभूत आत्म इस संपूर्ण भूतों का आत्मा होने के कारण वो सर्वोत्म वैसे कर लेना तो है इस संपूर्ण भूतों का आत्मा होने के कारण सर्वतोमुख अर्थात सर्व्यापक ने उस रूप का उस रूप का अर्जुन को दर्शन कराया नहीं। अर्जुन को दर्शन कराया दर्शन कराया दे ठीक है वह अर्जुना ददर्श की अध्याय के पहले ध्यान देना दर्शिया मास है ना तो दर्शया ऊपर बताया ना दर्शया मास इस पूर्व पद के साथ संबंध है वह मतलब अथवा अर्जुना ददर्श इस अध्याय हरिये अर्जुन ने देखा इस पद का अध्याय करते हैं तो अध्यास क्या करेंगे ठीक है की रूप को अर्जुन ने देखा या अर्जुन तो पहले कर लेगा सर का बीच में कर्म वाचक आ जाएगा ठीक है कि अर्जुन ने ऐसे रूप का दर्शन किया ये रूप भी सर्वात्मक भगवान का ये व्यासा खरीद उसका आधार है अनुष्ठान है जो सबका शरीर का भी अधान है लेकिन अर्जुन ने सबको जाना है ये जो शरीर का जो व्यापक परमात्मा है उसको भी जाना है इतना भी नहीं है और शरीर जैसा है उसमें सर्वाधार परमात्मा को भी जाना सबको जाना अरे पुनः भगवत विश्व रूप से या भाई पुनः पुनः विष्णुपस्त भगवत पुनः विष्णु भगवान या विराटमूप भगवान पुनः विष्णु भगवान की जो कांति है वहाँ का वहाँ का प्रकाश उपवा कांती जो क्रांति है सत्या उपमा उपमा कही जाती है या उसकी समानता कही जाती है विष्णु भगवान की जो क्रांति है उसकी उपमा कही जाती है क्रांति कही जाती है उसकी उपमा कही जाती है मतलब समानता कही जाती है तो भगवान की शांति की समानता किससे हो सकती है बताते हैं शांति का से अंगा है ना अंगों का प्रकाश देखो सूर्य उच्चा यदि सूर्य सहस्त्र से भवेद यहाँ सूरसहस्रस्वे युगपुत्थिता यदि स्याद स्याद भाई सा सियासा तहात्म यदि महा दिव्य सूरस भागपदत्थि भेद यदि दिव्यूरसह यदि पर आकाश में सूर्य एक हजार सूर्य यदि आकाश में 1000 सूर्यों की कांति या 1000 सूर्य का प्रकाश 1000 सूर्य का प्रकाश या 1000 हजार सूर्य की कांति युगपद उच्चिता सात युगपद उ यदि आकाश में एक हजार सूर्य का प्रकाश एक साथ उत्पन्न हो एक साथ उत्पन्न हो एक साथ प्रदर्ट हो क्या उत्पन्न हो एक हजार सूर्य का प्रकाश क्या एक हजार सूर्य की कान की यदि आकाश में एक हजार सूर्य का प्रकाश एक हजार सूर्य की काम की का उत्पन्न हो है ना युग उत्पन्न हो या युप हो आगे देखेंगे सात धा है न इसके लिए कांति सा कांति वह कांती अथवा महात्मा श्री कृष्ण के प्रकाश के समान होगी एक मैं तस्व महात्मा तस्वना भाषा सदसी साक्षात ऐसा कर लेना सत्म महात्मा भाषा सदसी साक्षात तो उस महात्मा श्री कृष्ण के प्रकाश के समान वह प्रकाश होगा या कि महात्मा श्री कृष्ण के कांति के समान वो कांती होगी है ना तो महात्मा से क्या है नोश्प भगवान के प्रकाश के समान वह प्रकाश होगा संभावना आठ में ये क्या है ना जो क्या मतलब तो विश्व रूप भगवान के प्रकाश के समान हुआ प्रकाश हो सकता है मतलब भगवान का जो प्रकाश है वो उसके भी अधिक है हाँ संभावना होगी तो निश्चित तरफ वो सकती है संभावना है जो वैसे हो सकती है भाष्य भी कहते हैं अंतरिक्ष गर्द है आकाश में हुआ तृतीय दिवी अथवा तीसरे स्वर्गलोक में अंत देखो भू भू है ना पृथ्वी लोक भूआ अंतरिक्ष लोक और तीसरा स्वर्ग लोक तो यहाँ दिवी गर्द अंतरिक्ष अथवा तीसरे स्वर्गलोक में सूर्य हम समझाते हैं सूर्य शास्त्री तो सूख से समाप्त हो जाएगा सूर्य शास्त्रास्त्र है से से है अच्छा वहां श्लोक में ये, ये जो है ना भा स्त्रीलिंग है ना भाग क्या स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर युगपदा ये उत्थिता जो है ना तो कौन होगी तो का धहा का विशेषण है कौन उ है ना हाँ जो है विशेषण है अब यहाँ जो है ना ये एक साथ उदय हुए कौन सूर्यशास्त्र कौन सूर्य है ना पहले तस्व से क्या लेना है शास्त्र सूर्य कि एक साथ उदय हुए हजारों सूर्यो की अच्छा अब आगे जो है ना ये उथिका श्लोक वाला आगे ले रहे हैं वहां पिता है ये अपनी तरफ से उन्होंने कहा है एक साथ उदय हुए हजारों सूर्यों की जो एक साथ उत्पन्न हुई कान्ती ये ठीक है है ना? क्या एक साथ उदय हुए हजारों सूर्यों की एक साथ उत्पन्न हुई जो कांती ठीक है महात्मा की क्या क्या है ना विश्व रूप से भाषा तो विश्व रूप की कांति के समान वह क्रांति हो सकती है विश्व रूपस्थ तो विश्व रूप की कांति के ही समान हुआ कांति विश्व रूप की कांति के समान ही हुआ कांति हो सकती है हुआ मतलब अथवा यदि ना अथवा विश्व रूप की कांति के समान हुआ कांति नहीं हो सकती है ठीक है अथवा विश्व रूप की कांति के समान हुआ कांति तो अर्थात तथा उससे भी विश्व रूप की उससे भी विश्व रूप की क्रांति अधिक ही है तथा विश्व रूपस्था अतिरिक्त उससे भी विश्व रूप की क्रांति अधिक है उससे भी विश्व रूप का प्रकाश अधिक ही है अब आकाश में तारे दिखाई देते हैं नक्षत्र और चंद्रोद हो जाता है तो चंद्रमा का प्रकाश अधिक हो जाता है तारों का नक्षत्रों का कम हो जाता है सूर्योदय हो जाए तो ऐसे ही तो जो है ना मध्यान्ह तो फिर फिर लाइट और तो बल्ब का कुछ प्रकाश पता चलेगा धूप में फूल आप लाइट बल्ब लगा दीजिए दो घंटे में कुछ होगा तो वैसे ही जो है यदि भगवान का दर्शन हो तो सूर्य की क्रांति भी जाती है तथा यह अभिप्राय है तीन चार चार तीन और क्या तक स्थम जगत कृष्ण त्र त एककस्थ जगत कृष्ण रविभक्त अनेकदा अकदेव शरीरे पांडव तदा लगेगा त्रेकस्थ जगत कृष्ण रविभक्त अनेकदाप देवदेव शरीरे पाण्डव तदा पांडव पांडव तदा पांडव ने तब देवदेवस्था प्रवक्त जगत पांडव पांडव तदा पांडव तदा तत्र तरीरे एक अनेकधा प्रवक्त कृष्णम जगत कुछ तदा पांडव देव देवदेव से तत्व शरीर तदा पाण्डव देवदेव तत्व शरीर कृष्णम जगत अवश्य तदा पांडव तब अर्जुन में देवदेव से तत्व शरीर देवताओं के भी देवता जिस रूप भगवान के उस शरीर में तथ शरी देवताओं के भी देवता जिस रूप भगवान के तस्व शरीर है उस शरीर में एक स्थान एक भाग में स्थित उस शरीर में, हाँ। में उस शरीर में एक भाग में स्थित जगह अनेक प्रकार से विभक्त संपूर्ण जगह संपूर्ण जगह कहा स्थित है उस विराट मुक्त के एक भाग में भगवान का शरीर भी बहुत ज्यादा दिखाया है तो उसने संपूर्ण जगत को देखा संपूर्ण जगत का ऐसा है अनेक अनेक प्रकार से विभक्त स्थावर जंगल रूप में अनेक प्रकार से विभक्त या देवता पित पितर और मनुष्य भेदों से अनेक प्रकार से विभक्त है अनेक प्रकार के विभागों से युक्त या अनेक प्रकार के विभागों वाले संपूर्ण जगत को देखा तत्र से लेना तस्वीन विश्व है तो विश्व रूपे शरीर विश्व रूपे कर लेंगे तत्र का तस्विन कर लेंगे उस विश्व में या उस शरीर में व्यापक शरीर में कर सकते हैं एक स्थम को बताते हैं एक अश्विन स्थितम एक स्तम्भ एक स्तंभ का यहाँ पर एक भाग स्थम एक भाग में शरीर में एक भाग में स्थित तो शरीर के एक भाग में स्थित जलम अनेकथा देवता पितर मनुष्य आदि से ले लेंगे यक्षर और वृक्ष देवता पितर तथा मनुष्य आदि भेदों से अनेक प्रकार से ले सकते हैं देवता पितर मनुष्य आदि भेदों के कारण अनेक प्रकार से आप आप करते दियो दियो दियो दियो दियो से का करते ही थी। हरी हरी हरी ही के में पांडवा तो देखा लिखो तथा तथा रोमा सिर सेहसाजया धनंजय प्रणम्य शिसा दीताजलि अभाषतृता अभाषतः विस्मया वृष्ट हृष्टोम तत विस्मया वृष्ट धृषोम सह धन शिरसा दिव प्रणमृताजलिभाषा तत विस्मया वृष्ट हृष्टोम कहा धन तब आश्चर्य से युक्त से युक्त या से युक्त आश्चर्य हो गया उसको भगवान का दर्शन करते कैसा कैसा दर्शन हो रहा है कदा करता इसके बाद इसके बाद आश्चर्य से युक्त रूम वाला का मतलब क्या है नहीं रोमांच हो जाता है ना हाँ, हाँ वाला इसके बाद आश्चर्य पुलकित रोमो वाले पुलकित रोमो वाले उस अर्जुन सा ने साधन उसे अर्जुन ने शीरसा एवं प्रणाम सिर से प्रणाम करके शीर से प्रणाम करने मतलब है शीर्षा को प्रणाम करना है ना सिर से दुओ को प्रणाम करके सिर से दिवो को प्रणाम करके सिर से हरि को प्रणाम करके श्रद्धांजलि ही हाथ जोड़ करके कहा हाथ जोड़कर के जोड़ करके श्रद्धांजलि हाथ जोड़ करके कहा पश्चात कर के बाद सम्वा उसका दर्शन करके तथा दर्श हो गया उसका दर्शन करके कहा जिसने अविष्ट समातर विस्मय भास्कर से युक्त जिसने अविष्का बताते हैं नोमाी सारे यस प्रफुल्लित रोमेंगे अच्छी प्रकार से नमस्कार करके अच्छी प्रकार से नमस्कार प्रकर्ष दर्ज को तो यहाँ पर लेट करके साष्टान प्रणाम करके साष्टान प्रणाम करके विनम्र होकर प्रणी होता है ना साष्टांग प्रणाम करके मतलब विनम्र होकर के साष्टांग प्रणाम किया और और विनम्र हो गया साष्टांग प्रणाम करके और विनम्र हो करके सिरता सिर से विश्व रूप धारी देव को सिर से विश्व रूप को नमस्कार करके है? क्या करके नमस्कार करके अच्छा देखता हूँ अच्छा जिस ही देव को नमस्कार करके अभी नमस्कार आया है ना है नमस्कार आरंभ कि नमस्कार करने के लिए संकुटी हस्ता ऐसा नमस्कार करने के लिए कि हाथ जोड़ते हुए मतलब हाथ का संकुट बनाते हुए या हाथ जोड़ते हुए बोला अभा सत्य कर नमस्कार करने के लिए हाथ जोड़ करके बोला हमने क्या आदमी बताया था सिरसा देव प्रणम सिर से भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके बोला इन भाष्य के अनुसार ऐसा लक्ष्य करना चाहिए ऐसा तथा विस्मयाविष्ट हृष्ट रोमा धन हृष्ण रोमा सह धनंजय कृतांजलि ही मतलब हाथ जोड़कर सिरसा देव प्रणम हाथ जोड़कर नहीं फिर बनेगा नहीं तो जैसा बताया वही ठीक है प्लस से देव को प्रणाम करके ठीक से देव को प्रणाम करके और पुनः प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़कर कर बोला लगा लेना तो नमस्कार वास्तु में आया है ना है नमस्कार नमस्कारार्थम आया है ना तो फिर से देव को प्रणाम करके और पुनः नमस्कार करने के लिए हाथ जोड़कर कर बोला ऐसा बना दिया तो वो नमस्कारार्थम वास्तुकार ने जोड़ दिया इसलिए मैंने ऐसा किया फिर से शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़कर अच्छा पर जोड़ कर भोला ऐसा लग भी सकता है जैसे कृतांजलि करते हाथ जोड़कर हाथ जोड़कर करके और भी तो फिर भी झुका दिया तो कृतांजलि सिर सा देवम प्रणम की हाथ जोड़ करके फिर से दीव को प्रणाम करके भोला लग सकता है ना हमें शिव से देव को प्रणाम करके हाथ दूर कर दिया ऐसा देखेंगे दर्शितम आपने जिस विश्व रूप का दर्शन कराया अहम तद कसम पश्यामी मैं उसे किस प्रकार देख रहा हूँ मैं उसे अहम तद कसम पश्यामी मैं उसे किस प्रकार देख रहा हूँ इस प्रकार अपने अनुभव को प्रकट करते हुए अर्जुन बोला अपने अनुभव को प्रकट करते हुए अर्जुन बोला ये है क्या ये स्तुति है भगवान की जैसा देखा है भगवान का संजय उवास चल रहा है नीच इसमें इस जैसे जैसे देखा वैसा संजय वर्णन कर रहे हैं अब देखिए आगे अर्जुन उवास है ना अर्जुन भगवान का स्तमन कर रहा है गीता बोल में शायद शुभ होता है भगवान से नहीं पाँच बजे से प्रार्थना होती है शायद ऐसे ही स्लोको की होती हुई गीता में जो जो भगवान की प्रार्थना है वो ये सुबह पाँच बजे प्रार्थना होती तो? है है लोगों कुछ ये श्लोक है की नहीं ये पश्याम देवान देख नहीं है ये नहीं देखा है ठीक है आगे देख रहे हैं तवा पशा पशा तव दुदे पशा तो नम्नस्थ पुषाता पशा तो भूत विशेष रंग ब्र्माणम ब्रह्मांडम ईशम कमला कमलास्थम ऋषि लगाइए देव सौ देव सौ दे सर्वाण देवा देव तो देहे सर्वाण देव तो देवान तथा भूत विशेष संग्रही हे देव तो देह आपके शरीर में सर्वान देवता देवान सभी देवताओं को तथा और सभी देवताओं को और भूत विशेष संग्र भूत विशेष के समूह को मतलब स्थावर जंगम रूप प्राणियों के समूह को स्थावर जंगम रूप प्राणियों के समूह को पक्ष्यामी दिखता आपके दे में किसको देखता हूँ सरवान देवान देवताओं को देखता हूँ भगवान के शरीर स्थित है सभी देवताओं को देखता हूँ प्राणियों के समूह को देखता हूँ विश्व रूप भगवान का वर्णन है सभी देवताओं को तथा रूप सभी प्राणियों के समूह का दर्शन कर रहा हूँ कमलासनस्थम सं कमला कमलासनस्थम कर्थ है कि कमलासन हाँ। में स्थिति स्थित करते कर्थ किया प्रजा के शासक प्रजा के कमला कमलासनस्थम कि कमलासन में स्थित प्रजा के शासक ब्रह्मा जी को शासक ने ब्रह्मा को लिखा था भाष्यकार में कमलासन में स्थित ईसम प्रजा के शासक ब्रह्मा जी को को देखा है ना दिव्यांग का अनुयर दिव्य स्नान है ना द्वितीय भोग स्नान है ना वो ना वो भोग स्नान थे ऋषि और इसका उड़गान दोनों के में हो सकता है कमलासन में स्थित ईसम ब्रह्मांडम प्रजा के ईश्वर है ब्रह्मा जी का प्रजा के ईश्वर ब्रह्मा जी का कमलासन में स्थित भगवान ब्रह्मा कमलासन में स्थित भगवान ब्रह्मांड सभी ऋषि सभी सर्वान ऋषि सर्वान ऋषि क्या दिव्यांग उदान और दिव्य सड़कों को देखा सभी ऋषियों को और दिव्य सड़कों को देखा लगाइए देखा और लगाइए का तो मतलब दर्शन कर रहा हूँ संघान भूत विशेष संघ्राम में देखेंगे भूत विशेषा नाम संघ्र आगे लिखा है नूत विशेषा नाम संघ भूत विशेषा नाम संघ्र भूत विशेष संघ्री तत्व समा भूत विशेषा नाम से लेना स्थावर जंगमान ंगम रूप प्राणी विशेषता समूह प्राणी जंगम रूप प्राणी विशेषता समूह अबर जंगम रूप प्राणी कैसे नाना आकृति विशेष वाले नाना प्रकार की आकृति भेद वाले आकृति विशेष आकृति है सबकी आकृति अलग अलग हैंगम प्राणी ये नाना प्रकार की आकृति भेद वाले स्थावर जंगम रूप प्राणियों के समूह लग जाएगा नाना तो प्रकार की आत्म सावर जंगम रूप का ब्रह्मांडमुघम ई कर्थ किया प्रजा नाम प्रजा के शासक कमलासन अष्टम कर्थ हैकारो कैसा कमलासन पृथ्वी पद्म मध्य पृथ्वी रूप कमल के मध्य में पृथ्वी रूप कमल के मध्य में आप पृथ्वी को भी कमल करते रहे भाष्यकार पृथ्वी का आधार कमलाकार समग्र पृथ्वी का आधार कैसा हाँ तो पृथ्वी रूप कमल के मध्य में पृथ्वी रूप कमल के मध्य में क्या है सुनेरु तो कमल के मध्य में ऊपर एक कड़िका होती है ना तो पृथ्वी कमल के स्थान में है उसके मध्य में सुनेरु क्या है कमल के मध्य में कड़िता होती है पृथ्वी के मध्य में जो सुनेरू है वो कड़िका स्थानीय है पृथ्वी रूप कमल के मध्य में सुनेरु रूप कड़िका क्या है देखिए पृथ्वी रूप कमल के मध्य में सुमेरु रूप कड़िका क्या सुमेरु रूप कड़िका में स्थित या कड़िका है कड़िता ही आसन है सुमेरु रूप क्या है कड़िका सुमेरु रूप है कड़िका और कड़िता ही आसन है कि सुमेरु रूप जो कड़िता उस कड़िका रूप आसन में स्थित सुमेरु रूप जो कड़िता उस कड़िका रूपासन में स्थित है जीन का वशिष्ठ आदि विषयों को अच्छा सर्वान ना में जिस क्रम से लेना और वास्तु सर्क और सर्क कैसे दिव्यांग का पृथ्वी भगवान मतलब प्रमुख में होने वाले अर्थात यहाँ नहीं होते अनोखी अनिल सर्को को देखा वास्तु स्तर भी बड़ा भयतर होगा क्योंकि तो मंद्राचल मन जो उस बनाया है ना मंथन hmm. करने मेंनेकूदर वक्र नेत्र पश्या मध्यम नुन तवाज न पुनः तवाजी पशा विश्व विश्व हे विश्वपिगुर हे विश्वर हे विश्वप अनेक बहुदर वक्त नेत्र पशा हे विश्वश्वर हे विश्वपे अनेक में बाहू उधर वक्त मित्र सबके साथ अनेक बाहू उधर मुख और मित्रों और अनेक मित्र वाला अनंत <coughs> रूप इस तब ओर से अनंतरूप मतलब किसी और उनका अंत नहीं आने का मतलब अवसान किसी और समाप्ति नहीं दिख रही की भगवान रूप दिख रहा है समाप्त हो गया ऐसा नहीं सब ओर से अनंत है कहीं भी समाप्ति नहीं समझ में आ रही है अंत कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है सर्वथा अनंत सब ओर से, से, से अनंत रूप स्वा पश्च्यामी आपको देखता हूँ अनेक बाहू उधर वक्त वा वाले सब ओर से अनंत रूप आपका दर्शन कर रहा हूँ तमाम पश्चा ठीक है तो वे न अंतम न मध्यम ऐसा सुन तो फिर आपके न अंतम न मध्यम पुनः तो फिर आपसे ये ऐसा जीवन लेना न आजिम न अंतम न मध्यम पख्यान पुनः तो फिर आपसे न तो आजि को देखता हूँ न मध्य को देखता हूँ और को देखता हूँ कहाँ से आरंभ हुआ कहाँ इसका मध्य भाग है कहाँ अवसान है अंत है सब चल रहा है ना मेरा आपको पैसा है चलिए अनेक अनेक बाहूदर वक्त निश्रम तो यहाँ पर अनेक बाहवा उदराणी वक्राणी नेत्राणी का क्रम से करना हो तो बाहु उदर वक्र का क्या करेंगे ध्वध और फिर अनेक के साथ है ना? ये भाष्य भगवान अर्ध कर रहे हैं अर्थ बता रहे हैं तो आपका अनेक बाहू उदर मुख और नेत्र जिसके किसके आपके है ना क्या तो कम अनेक बाहुदर वक्त नेत्र में अनेक बाहूदर वक्त नेत्र अनंता अतिथि अनंत और अनंत रूप है जिसके अनंत है औथा में समाप्ति रही है ना समाप्ति एक रूप है इसके इसे क्या कहते हैं अनंतुस्तम अनंतमुतम अब देखेंगे यहाँ पर अच्छा नहीं नहीं हमने क्या बताया समाप्ति रहित रूप ऐसा भी कर सकते हैं और अनंतकार से ठीक है ठीक है अनंत रूप जिसका है न समाप्ति रहित रूप है जिसका अपर छिन्न रूप है जिसका ऐसा भी कर सकते हैं और देखेंगे न अंतम इस पद का व्याख्यान है या दुकान लाइन है ना नम यहाँ पर देखेंगे न अंतम या अंतरकार तो अवसानम उसका कोई तो समाप्ति नहीं है ब्लैक तो से कोई समाप्ति न मध्यम मध्य किसे कहते हैं मध्यम नाम के अंतरम दो कोटियों के मध्य भाग को या दो कोटियों के अंदर के भाग को क्या कहते हैं मध्य दो कोटियों के अंतराल को कहते हैं मध्य न सुना तो आदि को भी नहीं देखता है तो उसे क्या लेना देवस्त की की देव की यात्र को नहीं देखता हूँ मध्य को नहीं देखता हूँ सुना आगे को नहीं देखता हूँ विश्वेश्वर ऐसा पूर्ण पूर्ण पूर्णमें